अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के पंचम मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं षष्ठ मंत्र का विचार आज करना है आचार्य अंगिराजी ने सोनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए दो प्रकार की विद्याएं बताई परा अपरा अपरा विद्या सांग वेद है चारों और अपरा विद्या बताई परमात्म विषयक ज्ञान तो ये परमात्म विषयक दर्शन अपरा विद्या शब्दी तो वेद बाह्य होगा यदि उसे आप अलग करते हो वेदों से तो वेद तो अपराविद्या है और पराविद्या परमात्मा विषय ज्ञान कह रहे हो तो वह वेद बाह्य होने से मनुज के अनुसार मुमुक्षु के लिए अनुपादेय होगा अनर्थ का साधन होगा इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया कि यहां अपरा विद्या से परा विद्या को भिन्न बताते समय वेद की विवक्षा देखनी होगी कि किस विवक्षा से वेद ने अपरा विद्या तथा पराविद्या ये भेद किया है अपराविद्या से पराविद्या को भिन्न बताते समय वेद की यह विवक्षा नहीं है कि वह परा विद्या वेद बाह्य सिद्ध हो पराविद्या को वेद बाह्य दिखाने के अभिप्राय से यहां पराविद्या को अपराविद्या से भिन्न करके नहीं बताया गया तो फिर किस विवक्षा से बताया गया तो ये बताई विवक्षा कि वेद शब्द शब्द राशि मात्र को बताता है और शब्द राशि रूप जो ज्ञान कांड है वह भी वेद शब्द से ग्राह्य है और अपरा विद्या मुख्य रूप से शब्द रूप होने से और पराविद्या तो है परमात्मा विषयक ज्ञान उपनिषदों से उत्तम अधिकारी को जो उपलक्षण विद्या अनुभव में आता है मय के रूप में परमात्मा तद विषयक अनुभव ये पराविद्या विद्या है जो परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात साधन है परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ है परमात्म विषयक आभापादक आवरण की निवृत्ति और उसका साक्षात साधन है तत्वमशादी उपनिषद वाक्यों से उपलक्षण विधाया उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका प्रमा वह समूल अध्यास की निवर्तक बनती है और जैसे ही अध्यास निवृत्त होता है तो परमात्मा मैं के रूप में जो पहले से ही प्राप्त हैं वह हमेशा मैं के रूप में उपलब्ध रहता है वह जिस से हो जाए भाना पादक आवरण की निवृत्ति कहो या समूल अध्यास का बाध कहो वो पराविद्या है वह वेद राशि से नहीं होता शब्द राशि से नहीं होता वेद शब्दित शब्द राशि से नहीं होता समूल अध्यास का बाध ज्ञान से होता है और वह ज्ञान उपलक्षण विधया उपनिषद जन्य होने से वेद बाह्य नहीं है इसलिए वेद बाह्यत्व तो भी नहीं है और वेद शब्द राश्यात्मक मात्र मानते हैं तो वह अपराविद्या रूप भी है और पराविद्या अपनी अप जनक उपनिषदों से विल अलग भी है वह पराविद्या का मुख्य अर्थ है मुख्य रूप से पराविद्या शब्द समूल अध्यास की बाधक प्रमा के लिए प्रवृत्त होगा जैसे उपनिषद शब्द प्रमा के लिए प्रवृत्त होता है और फिर उस प्रमा का साधन होने से ज्ञान कांडा, का, कांडात्मक वेद जैसे गौण रूप से उपनिषद कहलाता है ऐसे परा विद्या का भी साधन होने से उपनिषद को भी गौण रूप से पराविद्या कहा जा सकता है इसलिए भाष्कर भगवान ने प्राधान्यत ये शब्द प्रयोग किया था भाष्य में तो पराविद्या शब्द का प्रधानतयानी मुख्य रूप से तो समूल अध्यास की बाधक प्रमा के लिए प्रयोग होता है ये कहा गया अब ये जो छठवा मंत्र है इस मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है संबंध भाष्य इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं यथा विधि विषय इत्यादि हैं इत्यादि का अवतरण भाष्य है भाष्य इस संबंध भाष्य की अवतरण टीका है तेरा नंबर पृष्ठ पर कर्मज्ञात विलक्षणिप्राए च पृथक्करणम् इत्याह यथा विधि विषय इति तो ये कहते हैं कि कर्म कर्मज्ञालक्षण च पृथ्क जो अपरा विद्या से अथ परा यददक्षरम अक्षरम थे यह वाक्य परा विद्या को पृथक बता रहा है पृथक कर रहा है अलग बता रहा है वह किस अभिप्राय से अलग बता रहा है यह वाक्य एक अभिप्राय बताया गया कि ये दिखाने के लिए कि शब्द राशि स्वाध्याय अध्यतव्य इस विधि वाक्य से प्रेरित होकर के मुख से वेद उच्चारण सीखने मात्र से प्राप्त होने पर भी शब्द प्राप्त हो गए वेद शब्दित शब्द राशि लेकिन शब्द राशि को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करना होता है उस प्रयत्न से अतिरिक्त जो प्रयत्न है गुरुप सदन वैराग्यादि रूप उसके बिना अक्षर का अधिगम नहीं होता है इस अभिप्राय से वो पृथककरण है यह भी बताया गया है पहले भाष्य में पंचम मंत्र के इससे अतिरिक्त और एक अभिप्राय यद अद्रेश्यम इत्यादि षष्ट मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है पृथक्करण करने का हेतुभूत अभिप्राय ये दिखाना है कि कर्म कांड से होने वाला जो कर्म विषयक ज्ञान है उससे ज्ञान कांड से होने वाला ब्रह्म ज्ञान अलग है ब्रह्मज्ञान है परा विद्या तो अपरा विद्या जो शब्द राशि है वेद उससे होने वाले कर्म ज्ञान से उपनिषद से उपलक्षण विधया होने वाले ब्रह्मज्ञान को अलग दिखाना है वो विलक्षण है कर्म ज्यान, ज्यान से इस विवक्षा से पृथक्करण है कर्मज्ञान अपने उत्पत्ति मात्र के साथ साथ कर्म का फल कर्म ज्ञाता को उपलब्ध नहीं कराता कर्म ज्ञान होने के बाद भी फल प्राप्ति के लिए ज्ञान के विषयभूत कर्म का निष्पादन प्रयत्न से करना होता है अनुष्ठान करना होता है इसलिए अपने विषय सांग कर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा से कराता है ज्ञान आपका वो कर्म का ज्ञान फल का प्रापक होता है अपने विषय सांग कर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा रख करके अपने ज्ञाता को जो उसका अभ्युदयात्मक फल है वो प्राप्त कराता और ब्रह्म ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ साथ तत्क्षण समूल अध्यास की निवृत्ति और कर्म अलेपात्मक जीवन मुक्ति फल प्रदान करता है उसके लिए अलग अनुष्ठानांतर की अपेक्षा नहीं है साधनांतर की अपेक्षा नहीं है यह वही लक्षण्य है कर्मज्ञान की अपेक्षा पराविद्या शब्दित ब्रह्मज्ञान में और ये वैलक्षण्य दिखाने के विवक्षा से भी ये पृथक करण है ये संबंध भाष्य के अवतरण में टीकाकार कहते हैं कि कर्मज्ञानात् विलक्षणत्वाभिप्रायण यानी पराविद्याया कर्मज्ञानात् या ऐसा लगाना विलक्षणत्व रहेगा कर्म ज्ञान का पराविद्या में पराविद्या है ब्रह्म ज्ञान तो कर्म ज्ञान की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान में लक्षण्य है कि वह उत्पत्ति के साथ साथ विद्वान को अपना फल प्रदान करती है कर्म ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ साथ अपना फल अभ्युदय उपलब्ध नहीं कराता अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है, कालांतर में प्राप्त कराता ये वैलक्षण्य दोनों में है और इस वैलक्षण्य के अभिप्राय से अपरा विद्या से परा विद्या को अथ परा अक्षरम अधिगम्यते यह अक्षर अधिगम्य यह इति आह। इस अभिप्राय से भस्कर भगवान षष्ट मंत्र का अवतरण लिखते हैं यथा इत्यादि से तो यथा विधि विषये कर्त्रादि अनेक वाक्यार्थ ज्ञान कालात अन्यत्र अनुष्ठेयो अर्थो अस्ति अग्नि होत्रादि लक्षणो न तथा इह पर विद्या विषये तो कहते हैं जैसे कर्मकांड में विधि विषय शब्द के दो अर्थ हैं कर्म भी कर्मकांड भी विधे विषय विधि विषय ऐसा जब ष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं तो विधि का विषय कर्म होता है विधि है विधिवाक्य अग्निहोत्र जुहियात इत्यादि और उसका विषय है विधे अग्निहोत्र आदि कर्म इसलिए विधि विषय शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म सप्तमी है विषय अर्थ में तो और उसका अन्वय है वाक्यार्थ, ज्ञान कालात। उसके साथ विधि विषय वाक्यार्थ, ज्ञान कालात का अर्थ निकलेगा विधि विषय शब्द का अर्थ जब कर्म करेंगे सप्तमी का अर्थ विषय करेंगे तो अर्थ निकलेगा कर्म विषयक जो वाक्यार्थ ज्ञान और उस कर्म विषयक वाक्यार्थ ज्ञान के समय वाक्यार्थ ज्ञान कालात अन्यत्र अनुष्ठेयो अर्थो अस्ति तो कर्म विषयक वाक्यार्थ ज्ञान समकाल ही कर्मरूप साधन का फल कर्म ज्ञान का फल अभ्युदय उपलब्ध नहीं होता प्राप्त नहीं होता ओ अतिरिक्त समय लगता है अनुष्ठान रूप सहयोग्यन्तर वहां विद्यमान होने से इसलिए कहते हैं वाक्यर्थ ज्ञान अन्यत्र, अन्यत्रि भिन्न वाक्य अर्थ ज्ञान मात्र अभ्युदय का साधन नहीं है उससे भिन्न अनुष्ठे अर्थ भी विद्यमान है अनुष्ठेय अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म और उसका अनुष्ठान होगा उसके लिए कर्ादि अनेक कारक रूप अंगों का उपसंगार करना होता है उपयोग करना होता है इसलिए लिखा कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहारेण उपसंहार द्वारेण अनुष्ठे अर्थो अस्थि अग्निहोत्रादि लक्षण यथा ऐसे लगाना ये दृष्टान्त है तो कर्मज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए कर्मज्ञान से अलग अग्निहोत्रादि अनुष्ठेय अर्थ भी अपेक्षित है ये हैं है दृष्टांत ऐसा परा विद्याशब्दित ब्रह्मज्ञान में ब्रह्मज्ञान से अलग कोई साधनांतर ब्रह्म विद्या के फल समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए विद्यमान नहीं है तो न तथा इह पर विद्या विषय तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में यानि ज्ञानकांड में ऐसा नहीं है जैसे कर्म कांड में है तो ज्ञानकांड में तो क्या है तो कहते हैं वाक्यार्थ ज्ञान समकाल तू पर्यवशित भवती तो वाक्यार्थ ज्ञान तत्वमशादी वाक्यों से होते ही एक क्षण का भी विलंब नहीं लगता इसलिए वाक्यर्थ ज्ञान जो अहम ब्रह्माष्टमी इत्याक प्रमा है इस प्रमा के और अध्यास के निवृत्ति में साध्य साधन भाव होने पर भी मनोनास और अहम ब्रह्माष्टमी प्रमा में साध्य साधन भाव संबंध होने पर भी पौर्वापर्य नहीं है क्रम नहीं है कि पहले अहम ब्रह्माष्टमी प्रमा होगी और फिर समूल अध्यास का बाद होगा मनोनाश होगा ये नहीं समकाल जिस क्षण अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति का उदय होता है उसी समय अध्यास का बाद मनोनाश ये प्रमा का यानी पराविद्या का जो फल है संपन्न होता है इसलिए लिखते हैं कि वाक्यार्थ ज्ञान समकाले काल एवं तो पर्यवशित होती अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार के साथ साथ ब्रह्म स्वरूप से अभिष्पन्न होता है ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है तो यदि वाक्यार्थ ज्ञान समकाल में ही हो जाता है ब्रह्म भाव अभिव्यक्त तो फिर आत्मावार्य द्रष्टव्य के बाद में केवल श्रोतव्य इतना ही कहना चाहिए तो वाक्य अर्थ ज्ञान तो श्रवण मात्र से ही होगा ना और उसी समय ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाएगा ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होगा तो मंतव्य निधिध्यासितव्य इससे श्रवण के अनंतर मनन निधिध्यासन का जो विधान है वह अर्थ हो जाएगा आप कैसे कहते हैं वाक्यर्थ समकाल में ही पर्यवशित होता है अलग कोई अनुष्ठे साधनांतर नहीं है पराविद्या में श्रवण से तो वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी श्रुति कहती है मंतव्य नहीं तव्य ये जो प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखते हैं कि केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिका भावात भावा तो। कहते हैं ऐसे तो मनन निधि ध्यान सबको करने की आवश्यकता भी नहीं होती ओ मनन निधि ध्यास तो श्रवण का सहयोगी है ना प्रमा तो होगी श्रुत यानि विचारित तो तत्वशादी वाक्य से ही प्रमाण है और इस प्रमाण से श्रुत तत्वशादी वाक्य से अहम ब्रह्माष्टमी प्रमा के उत्पत्ति में प्रतिबंधक यदि प्रमे विषयक संशय प्रमे विषयक विपर्य नाम का दोष चित्त में बैठा हुआ है संशय विपर्य ये अंतकरण के ही धर्म है वे प्रमा के उत्पत्ति में बाधक हैं तो प्रमेय विषयक यानी ब्रह्मात्म एक तो विषयक संशय चित्त में रहे यदि तो श्रुत वाक्य से उत्पन्न हुआ जो अहम ब्रह्मास्मि ये बोध है वो दृढ़ नहीं रहता अदृढ़ बोध रहता है वो और विपर्य भी, भी बुद्धि में हो तो भी अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में इस ज्ञान में, में अधता रहती है तो दृढ़ता के लिए अह तत्वमशादी श्रुतवाक्य से अहम ब्रह्मास्मि हुआ जो बोध इसकी दृढ़ता के लिए मन निधि ध्यास की अपेक्षा उन साधकों को होती है जिनके चित्त में प्रमेय विषयक संशय विपर्य नामक प्रतिबंध रूपी दोष विद्यमान रहता है नहीं तो जरूरत नहीं है तो ये करता क्या है मन निधिध्यासन रूप साधन वह तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुए ज्ञान को सुदृढ़ करता है उनके विरोधी संशय विपर्य का निवर्तक बन करके कोई तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान से विलक्षण साधनांतर का वह कारक नहीं बनता साधन नहीं बनता जैसे अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान क्रिया है ऐसा यहाँ पर और वो कर्म ज्ञान से विलक्षण है ऐसे मनन निधि ध्यासन तो श्रवण जनित अहम ब्रह्मास्मि परमा में शिथिलता लाने वाले संशय विपर्य को हटाते हैं और अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान को ही सुदृढ़ करते हैं मन निधि ध्यान ज्ञान हाँ ठीक वो वो जो का हाँ वो दोनों में हाँ ये अदृढ़ ज्ञान भी रहेगा तत्वमशादी वाक्य का जो लक्षार्थ है अखंडार्थ है तद विषय की वो है आ, शब्दार्थ नहीं है यानि वाचार्थ नहीं है जो आपके जाति क्रिया गुण संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त हैं उनसे रहित ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ही ज्ञान है, लेकिन उसमें प्रमेय जो ब्रह्मात्म एकत्व है तद विषय को संशय विपर्य रूप वृत्ति भी साथ में है, है वो प्रमा इसलिए उसमें अधता है संशय विपर्य सहित होने से और बाकी जो शब्द राशि मात्र ज्ञान है वो तो केवल मंत्रों का ज्ञान है और जो मंत्रार्थ ज्ञान है आपके नारद जी को वो च्यार्थ का ज्ञान है जाति क्रिया गुण संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त से युक्त अर्थ का ज्ञान है इसलिए वे प्राणादि तो जाति क्रिया गुण रूपी जो प्रवृत्ति आदि निमित्त है उनसे युक्त है वहीं जाकर के जिज्ञासा उनकी शांत हो जाती है और ये तो निर्विशेष तत्व का ही ज्ञान है लेकिन संशय विपर्य युक्त होने से अध कहलाता है वो संशय विपर्य रूपी ज्ञान में अदृढ़ता के हेतु है उनको हटाने के लिए मनन निधिध्यासन आवश्यक है तो मनन निधिध्यासन श्रवण जनित ज्ञान को ही पुष्ट करने के लिए है कोई अलग साधनांतर ज्ञान के सहयोगी के रूप में उनसे निष्पन्न नहीं होता ज्ञान ही पुष्ट होता ये इन शब्दों से भष्कर भगवान कह रहे हैं कि केवल शब्द प्रकाशित अर्थ तो केवल ये विशेषण ये बता रहा है साधनातर नहीं यह ज्ञान का विशेषण है शब्द के द्वारा प्रकाशित जो अर्थ ज्ञान है शब्द से लीजिए तत्वमशादी वाक्य जो केवल शब्द में शब्द शब्द है ना उसका अर्थ है तत्वमशादी वाक्य विचारित उपनिषद ये शब्द है और उसके द्वारा उपलक्षण विधया प्रकाशित अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व रूप अर्थ वाक्यार्थ तत्व पदार्थ का एकत्व वो है शब्द प्रकाशित अर्थ और उस अर्थ का ज्ञान वो हुआ तत्वमशादी वाक्य से उपलक्षण विधया हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान और इस ज्ञान का विशेषण है केवल इस ज्ञान को मात्र क्या करते हैं सुदृढ़ करते हैं श्रवण मनन तो इसलिए कोई कर्तव्य श्रवण के अनंतर भी बसता है यदि तो ज्ञान की दृढ़ता मात्र बचती है ज्ञान निष्ठा बनाना मात्र बचता है और वो भी किसको जिसका श्रवण जनित ज्ञान अध्यास का बाधक नहीं हो पाया सुदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान ही अध्यास का बाधक होता है अधान अनादिकाल से असंख्य जन्मों से पुष्ट हुआ जो सुदृढ़ हुआ जो अनात्मा में आत्मबुद्धि रूपी अध्यास है इसका बाधक नहीं हो पाता बाध्य बाधक भाव संबंध तो जो बलवान होगा उसमें बाधकत्व और जो दुर्बल होगा उसमें बाध्यत्व तो बनेगा ये बाध्यवाधक भाव संबंध से बनेगा दुर्बल में बाध्यत्व प्रबल में बाधकत्व तो तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान यदि प्रबल है सुदृढ़ है तो बाधक होगा तत्वमशादी वाक्य से ज्ञान तो होगा लेकिन संशय विपर्य सहित है तो अदृढ़ रहेगा अपुष्ट रहेगा उससे दृढ़ है अध्यास तो बाधित नहीं हो पाएगा इसलिए उत्पन्न हुआ ज्ञान भी अध्यास को बाधित नहीं कर पाएगा तो इसके लिए अध्यास की अपेक्षा सुदृढ़ तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान को करने के लिए उस ज्ञान में अदृढ़ता के हेतु जो है संशय विपर्य उनको हटाने वाले साधन मनन निदिध्यासन करने के लिए श्रुति बताती है मंतव्य निधिध्याव्य से तो ये कहते हैं कि केवल शब्द प्रकाशित ज्ञानार्थ प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त इस निष्ठा को बनाने से अतिरिक्त निष्ठा है ज्ञान की दृढ़ता और इस ज्ञान की दृढ़ता को छोड़कर के दूसरा कोई साधन न होने से कोई दूसरा साधन वेदांत नहीं बताता है ज्ञान होने के बाद कुछ हदढ़ है तो उसे दृढ़ बना लो को अध बना लो और दृढ़ किससे होगा तो उसमें अधता के हेतु को निवृत्त करने वाले श्रवण मन, मनन निधि ध्यान से इतना मात्र बताता है ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल शब्द शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा भावात दो हाँ दो नंबर में ये सब कहा है टिप्पणीकार ने कि निष्ठा भावात व्यतिरिक्ताभाव प्रति ग्रहण किया और उसका अर्थ करते हैं कि मनन निधिध्यासनाभ्याम ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान निष्ठा एवं संपादनीया नान्यत कर्तव्यम इतिभाव श्रवण से उत्पन्न हुए ज्ञान को सुदृढ़ मात्र करना है मन निधिध्यासन से इसे अलग कोई साधनांतर संपादन नहीं करना है ऐसे कर्मकांड में नहीं है कर्मकांड से हुआ जो कर्म ज्ञान उसको मात्र पुष्ट नहीं किया जाता अपितु उससे अलग उसके विषय हैं कर्म का अनुष्ठान किया जाता तो ये वैलक्षण्य है परा विद्या में अपरा विद्या का और इस वैलक्षण्य को प्रकाशित करने के अभिप्राय से अथ परा यया अक्षरम अधिगम्यते अधिगम्य यह भेदकरण है तस्ह पार विद्याषण विशिनि यदृश्यम इत्यादिना तो तस्माद ये परा को तस्विद्याद्या से भिन्न करने का भिन्नकर्ण कामज्ञान से परा है ये दिखाना है इस अभिप्राय से भेदकरण होने से ये तस्मात् अर्थ है तो इसी हेतु को सदृढ़ करने के लिए क्या कर रहे हैं तो कहते पराम विद्याम परा विद्या विशि नष्टि पराविद्या के विशेषण को बताया जा रहा है परा विद्या का विशेषण होगा परा विद्या का विषय पराविद्या का विषय है अक्षर अथ परा ये या तद अक्षरम अधिगम्य थे यहाँ पर बताया गया जो तद अक्षर शब्द से परमात्मा है उस परमात्मा को आ, परमात्मा को विशेषण के रूप में पराविद्या के बताया जा रहा है ज्ञान का विशेषण हुआ करता है उसका विषय जैसे घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान इत्यादि में ज्ञान ज्ञान मात्र तो विशेष्य हैं लेकिन पटाधि ज्ञान से घटक ज्ञान को अलग करके दिखाने वाला वो विशेषण कहलाता है तो घट का ज्ञान पटाधि ज्ञान से अलग किससे होगा उसके विषय घट से इसलिए घट को माना जाएगा घटक ज्ञान का विशेषण ऐसे पराविद्या विद्या कर्मज्ञान से विलक्षण है घटक ज्ञान को पटाधि ज्ञान से विलक्षण बताया घटक ज्ञान के विषय घटने ऐसे पराविद्या पराविद्यानि ब्रह्मज्ञान कर्मज्ञान से विलक्षण है ये कौन बताएगा वो पराविद्या का विषय जो अक्षर है वो बताएगा इसलिए उसे कहा जाएगा पराविद्या का विशेषण जो अलग करके दिखाता है इतर से व्यावर्तक होता है वो होता है विशेषण इस दृष्टि से लिखा अक्षरे न पराम विद्या विशिन्ष्टि और अक्षर का विशेषण है अक्षर है परमात्मा और वो परमात्मा भी कैसा तो स विशेषणे तो सब विशेषण जो अक्षर उससे पराविद्या को विशेषित किया जा रहा है अदृश्यवादि विशेषणों से युक्त परमात्मा विशेषण है पराविद्या का हिर्विशेष के विशेषण है वो स्वरूपभूत विशेषण है जो विशेषण बताए जा रहे हैं वे कोई ब्रह्म स्वरूप से अलग नहीं है इसलिए निर्विशेषता भी बनी रहेगी निर्विशेषता को ही सिद्ध करने वाले अदृश्यत्वादी विशेषण हैं अक्षर के और वो जो अक्षर के निर्विशेषता को सिद्ध करने वाले अदृश्यत्वादी विशेषण उन विशेषणों वाले परमात्मा को विशेषण बताया जा रहा है पराविद्या का परा विद्या इत्यादि से <coughs> अब मंत्र का उच्चारण किया जाए यदृश्यमग्राह्य यददृश्य मगोत्र मवर्न, अचक्षुश्रोत्र तदपाप निभु सर्वगत सुसूक्ष्म तदव्यय यदूतौनिश्य धीरा तो य शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है तो यत शब्द बताता है प्रसिद्ध अर्थों को तो यद्यपि यहां प्रकृत है और तत्शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है ये सर्वनाम है ने? इनका स्वभाव होता है प्र, प्रकृत अर्थ का ग्रहण करना ये या तद अक्षरम अधिगम्यते इसमें जो अक्षर है प्रकृत उसका परामर्शक बनेगा यत और तत्शब्द उसमें से यत प्रसिद्ध अर्थ का परामर्शक होता है तो अभी अदृश्यत्वादी विशेषण बताए नहीं हैं, अब बताए जाएंगे लेकिन श्रुति ये समझ रही है कि अदृश्यत्वादी विशेषण परमात्मा के सिद्ध हैं इसलिए सिद्ध यानी प्रसिद्ध और उस प्रसिद्ध अदृश्यवादि विशेषणक परमात्मा का परामर्शक यत ये सरोनाम होगा यद तो प्रसिद्ध विशेषणक तद यानी जो अक्षर प्रसिद्ध विशेषण कौन है तो यथ शब्द से ग्राह्य प्रसिद्ध विशेषणों को ही बताया जा रहा है अदृश्यम वैदिक प्रयोग है अदृश्यम है ऐसे अदृश्यम लेकिन एकार का वैदिक प्रयोग है छांदस प्रयोग कहा जाता है तो अदृश्यम कहा जाता है दृश्य दर्शन के विषय को दृश्य कहते हैं और दर्शन का अर्थ है विषय इंद्रिय के संपर्क से उत्पन्न हुई वृत्तिस्थ चिदाभास वह दर्शन शब्द से ग्राह्य है और उस चिदाभास के विषय को कहा जाएगा दृश्य चक्षु इंद्रिय के और घटादि के संपर्क से उत्पन्न हुई जो घटाद्याकार वृत्ति उस वृत्ति में चेतन्य का आभास होता है उसे चिदाभास कहते हैं घटाधिष्ठान चैतन्य का घटाकार चित्तवृत्ति में प्रतिफलन होता है वो है वृत्तिस्त चिदाभास उसे ही फल भी कहते हैं और वो है दर्शन और उसके विषय को कहा जाएगा दृश्य दर्शन का विषय है दृश्य दर्शन है वो चिदाभास फल और दृश्य कहलाएगा फल व्याप्ति जिसमें रहती है चिदाभास से वृत्तिस्थ चिदाभास से प्रकाशित होने वाला अर्थ दृश्य कहलाएगा वो होगा अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत प्रकृति का परिणाम रूप जो आकाश आदि जगत जड़ वस्तु वह वृत्ति आवरण भंग करती है और वृत्तिस्थ जड़ वस्तु को जो स्वयं प्रकाश नहीं है उसे प्रकाशित करता है इसलिए दृश्य शब्द से तो लिया जाएगा बाह्य इंद्रियों से उत्पन्न हुई वृत्तिस्थ चिदाभास के विषय दृश्य और ऐसा दृश्य जो नहीं है उसे कहा जाएगा अदृश्य जो दृश्य नहीं है वो है अदृश्य दृश्य तो रहेगा वृत्तिस्थ चिदाभास प्रकाशत्व दृश्यत्व और जिसमें वृत्तिस्थ चिदाभास प्रकाशत्व नहीं है वो है अदृश्य परमात्मा चेतन होने से वृत्तिस्थ अपना जो चिदाभास है उससे प्रकाशित नहीं होगा वो तो उसको भी प्रकाशित करेगा वो स्वयं प्रकाश है चेतन होने से और ये अक, ये तद अदृश्यम इत्यादि में शब्द से ग्राह्य जो प्रकृत अक्षर है पराविद्या का विषय वो चेतन ब्रह्म है और वह अदृश्य है यानी अदृश्य है तो दृश्य कह, कहलाता है वृत्तिस्त चिदाभास से प्रकाशित होने वाले घटादि पदार्थ वे हैं दृश्य ऐसा घटादी के तरह इंद्रियजन्य वृत्तिस्थ चिदाभास से अप्रकाश्य हैं ये प्रकृत अक्षर तो अदृश्य विशेषण तो है लेकिन उसकी निर्विशेषता को सिद्ध कर दिया इसने निर्विशेषता को बिगाड़े बिना ये अदृश्यत्व विशेषण मन रहा ज्ञानेन्द्रिय अविषय चक्षुरादि इंद्रियों से अग्राह्य अदृश्यम का अर्थ है और अग्राह्यम है नेत्रेंद्रिय मात्र नहीं सभी इंद्रिया चक्षुंद हाँ तो अदृश्य का इसमें जो है द, दर्शन शब्द से इसलिए मैंने पहले बताया ना इंद्रिय और विषय संपर्क से उत्पन्न होने वाली वृत्ति मात्र को लेना और दर्शन है इंद्रिय जन्य ज्ञान केवल आँख से उत्पन्न हुआ ज्ञान मात्र दर्शन है ऐसा नहीं तोग इंद्रिय से उत्पन्न हुआ स्पर्श का ज्ञान भी यहाँ दर्शन कहलाएगा जन्य ज्ञान मात्र दर्शन है और उसका विषय दृश्य है और अदृश्य है ब्रह्म इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं ज्ञान इंद्रिय अविषय ये अदृश्यम का अर्थ निकलेगा अग्राह्य में ग्राह्य शब्द का अर्थ है कर्मेन्द्रिय का विषय कर्मेन्द्रिया हैं वागादि, वाणी वाघ हाथ पांव और मल मलमूत्र विसर्जन के लिए दो इंद्रिय ऐसे पाँच कर्मेन्द्रिया इन पाँचों कर्मेंद्रियों के विषय तो हुआ करते हैं वदनादि रूप व्यापार और ये वदनादि व्यापारात्मक न होने से ब्रह्म को कहा जाएगा अग्राह्यम ग्राह्य शब्द का अर्थ है वदनादि व्यापार और ये ब्रह्म वदनादि व्यापार रूप नहीं है, है कर्मिंद्रिय का अर्थ है कर्म इंद्रिय का अविषय है अग्राह्यम यानी कर्म इंद्रिय अग्राह्यम और अगोत्र इसमें गोत्र शब्द का अर्थ है मूल कारण तो शरीर आदि के जो मूल पुरुष हैं जिस वंश में जन्म लेते हैं उनको गोत्र कहा जाता है सप्तषि उनके गोत्र चलते हैं ना और ये होता किनका है जिसकी उत्पत्ति होगी उनका गोत्र होगा कारण होगा और ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती है न जाए थे मृियतेवा कदाचित के अनुसार तो ये अनुत्पन्न होने के कारण इसका कोई गोत्र यानि कारण नहीं होगा अगोत्रम का अर्थ है अकार्यम कारण रहितम कार्य होता है कारण युक्त तो कारण रहेगा कार्य का ब्रह्म तो अकार्य है यानी विदितात अन्यत है विदितात अन्यत का जो अर्थ है वो यहाँ अगोत्रम का अर्थ है कारण रही तम है हाँ? हाँ और अवर्णम ये भी तत् शब्द से ग्राह्य अक्षर के विशेषण हैं ये सब जितने भी हैं तत्शब्द से ग्राह्य अक्षर के विशेषण ही हैं अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इसमें वर्ण शब्द से लेना ये जो लाल पीला नीला काला गोरा ये सब वर्ण होता है ना? नी रूपादि को भी कहा जाता है वर्ण गौर वर्ण है तो कृष्ण वर्ण है ये सब वर्ण शब्द उनके लिए भी आता है ना। तो अवर्णम में वर्ण शब्द का अर्थ है रूप अरूप ये उपलक्षण है बाकी ये जो वैशेषिक दर्शन में बताए गए 24 गुण हैं रूप रूपरसादी उनके और ये अवर्ण है तो वर्णवान तो होते हैं नवद्रव्य वर्ण यानी गुण और गुण का आश्रय समवाय संबंध से माना जाता है द्रव्य को वो है नव तो वैशेषिक शास्त्र में तो आत्मा भी द्रव्य हैं और उसमें बुद्धियादि गुण रहते हैं लेकिन वेदांत शास्त्र में आत्मा अद्रव्य है जैसा द्रव्य रूपेण विवक्षित हैं वैशेषिकों को आ, लक्षण द्रव्य पदार्थों पदार्थ का होता है कि समवाय संबंधी न गुणवान लेकिन आत्मा को इन रूपादि 24 गुणों में से एक भी गुण से युक्त वेदांत तो नहीं मानता वो तो निर्गुण मानता है निर्गुणों निष्क्रिय ये कहते हैं आत्मा को तो वो निर्गुण है निष्क्रिय है और उनके यहाँ समय संबंधी गुणवत्वम क्रियावत्व वा द्रव्यत्वम ये द्रव्य का लक्षण है जिसमें गुण रहे या क्रिया रहे वो हैं द्रव्य और वेदांत आत्मा को कहता है कि आत्मा निर्गुण है निष्क्रिय है उसमें न तो कोई रूपादि चौबीस गुणों में से गुण है और न तो क्रिया है पंचकर्म में से कोई भी कर्म आत्मा में नहीं है वो निष्क्रिय है निष्कल है इसलिए अवर्णम का अर्थ निकलेगा रूपादि गुण वर्जितम और अचक्षुश्रोत्र तो आत्मा सबको जानता है यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि विशेषण आएंगे इसी अक्षर के तो अक्षर सर्वज्ञ हैं सर्ववित हैं का मतलब चेतन है सबको जानता है तो जैसे हम लोगों को पदार्थों को जानने के लिए फिर पदार्थ ज्ञान के उपकरण भूत इंद्रियों की भी आवश्यकता होती है घट को जानने के लिए चक्षुरादि इंद्रिया साधन बनती है ना करण बनती है ना तो जिसके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है प्रज्ञा चक्षु हैं जन्मांध है वह रूपवान वस्तु को नहीं देख सकता रूप या रूपवान पदार्थ को नहीं देख सकता जैसे का मतलब ये पांच ज्ञानेन्द्रिया और एक अंतकरण मन ये ज्ञान के साधन हैं हम लोगों के पास और ये साधन ज्ञान के जिनके ज्ञान के साधन जिनके पास है वही उन उन ज्ञान साधनों के विषयों को जानता है प्राणियों में सामान्यतः तो ये स्थिति है लेकिन जो हो परमात्मा है उसको भी कहा जा रहा है कि वो सर्वज्ञ हैं सर्वविथ हैं सबको सामान्य रूप से भी जानता है विशेष रूप से भी जानता कार्थ है का अर्थ है सबको जानने के लिए फिर सभी पदार्थों के ज्ञान के उपकरणों से भी युक्त होगा वो ये एक आशंका होती है कि परमात्मा उपकरणों से युक्त है इस आशंका का निराकरण करते हुए ये विशेषण बता रहा है कि ज्ञान के उपकरण परमात्मा के पास कुछ भी नहीं है चक्षुश्रोत्र चक्षु ये दो शब्द उपलक्षण है बाकी इंद्रियों के भी ज्ञान इंद्रियों के भी तो अचक्षु श्रोत्र का अर्थ है जिसके पास कोई भी ज्ञान का उपकरण भूत इंद्रिय नहीं है सभी इंद्रियों से रहित है निर इंद्रिय है वो तो अतिय है तो अग्र अदृश्यम से कहा गया अग्राह्यम से कहा गया यहां पर कहा जा रहा है इंद्रिय रहित है अतिय तो कहा जाता है इंद्रिय का जो विषय नहीं उसको और निरन्द्रिय कहा जाता है जिसके पास इंद्रिया नहीं है इंद्रिय रहित है आँख भी नहीं है उसकी कान भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन फिर तो ये सब आँख ना हो तो जैसे हम नहीं देख सकते ऐसे वो भी देखता नहीं होगा लेकिन श्वेता श्वेतर उपनिषद बताती है पश्चात्य चक्षुस ऋषणोत्य कर्ण वो चक्षु रहित हैं अचक्षु हैं लेकिन देखता है उसके कान नहीं है लेकिन सुनता है हाथ पांव नहीं है लेकिन लेनदेन करता है दौड़ता है जवनों गृहित हैं तो ये इन, चेतन है जैसे सूर्य का प्रकाश स्वरूप ही है जगत को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशन का जगत विषयक प्रकाशन का उपकरण अपने स्वरूप से अलग सूर्य के पास दूसरा कोई नहीं है वो अपने स्वरूप से ही स्वयं प्रकाशित होता है और अपने स्वरूप से ही प्रकाशात्मक स्वरूप से ही अपने प्रकाश जगत को भी प्रकाशित करता है सूर्य अलग कोई उपकरण सूर्य के पास नहीं है जैसे ऐसे यहाँ परमात्मा चेतन है तो परमात्मा का स्वरूप भूत जो चैतन्य है उसी से वो स्वयं प्रकाशित होता है और सबको प्रकाशित करता है अपने स्वरूप से ही और वो नित्य प्रकाश है उसका उसके लिए नहीं दृष्टेर नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित इत्यादि बृहदारण्य श्रुति बताती है कि नित्य दृष्टि है उसकी वो नित्य दृष्टि है स्वरूप ही तो जिनकी दृष्टि नित्य नहीं है उनको फिर अनित्य दृष्टि के उत्पत्ति के लिए उपकरणों की अपेक्षा होती है तो प्रमाता को प्रमा की उत्पत्ति के लिए चक्षुरादि प्रमाणों की अपेक्षा है इंद्रियों की अपेक्षा है। ये तो नित्य दृष्टा है उसकी नित्य दृष्टि है और नित्य दृष्टि है स्वरूप ही इसलिए कहा गया अचक्षुश्रोत्र है तो नाम रूपात्मक जगत है रूप का ग्राहक है चक्षु और नाम का यानी शब्द का ग्राहक है स्रोत्र और इन्हीं में नाम रूप में ही बाकी का भी अंतर्भाव होता है ये दिखाने के लिए अचक्षु श्रोत्रम में चक्षु और श्रोत्र दोनों का ग्रहण है हाँ? हाँ? तो शब्द वो तो शब्द का मात्र ग्राहक है अर्थ का ग्राहक है चक्षु अर्थ है रूप और शब्द है अभिधान अभिधान और अभिधेय दो होते हैं ना। तो अभिधेय का ग्राहक माना जाता है चक्षु को अभिधेय का अभिधान का ग्राहक है स्रोत्र तो अभिधान अभिधान अभिधान अभिधेयात्मक जो जगत उसके ग्रहण के लिए प्रसिद्ध जो चक्षु और स्रोत इंद्रियां हैं प्राणियों के पास वैसी ईश्वर के पास नहीं है अक्षर के पास नहीं है तो भी अक्षर नाम रूपात्मक समस्त जगत का अपने स्वरूप भूत नित्य दृष्टि से ही प्रकाशन करता है ग्रहण करता है तो अचक्षु श्रोत्र तद पानीपादम पानी और पाद ये उपलक्षण हैं बाकी तीन कर्मेंद्रियों का भी तो जैसे ज्ञानेन्द्रिय रहित हैं ऐसे कर्मेंद्रिय रहित भी हैं ये अपानिपादम से बताया गया लेकिन वो दौड़ता है अपानिपादम जवनो ग्रहिता जवन कहते हैं गतिमान को भागने वाले को और ग्रहिता कहते हैं लेनदेन करने वाले को तो जिसके पास हाथ नहीं है वह लेनदेन नहीं कर सकता आदान प्रदान करना हाथ का काम है लेकिन हाथ नहीं है उसके पास लेकिन खूब लेनदेन करता है प्राणी मात्र के कर्म का फल प्राणियों को देता है और भक्ति पूर्वक पत्र पुष्पादि उसे समर्पित करते हैं तो ग्रहण भी करता है पत्रम पुष्पम तोयम यो मैं भक्तियाँ प्रयत्ती उसे मैं भगवान कहते हैं कि ग्रहण करता हूँ तो ग्रहिता भी है वो लेकिन हाथ नहीं है और जहाँ देखो वहाँ पर चला जाता है लेकिन पंगु है, पैर है नहीं उसके जाता है और सबसे पहले जाता है जितना भी गतिमान से गतिमान हो मनो मन से भी ज्यादा गतिमान है परमात्मा का मतलब व्यापक है तो ये चक्षु स्रोत्र आदि से भी रहित हैं कर्मेंद्रिय से भी रहित हैं उत्तरार्ध में और भी विशेषताएं बताई जा रही हैं परमात्मा की इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल